श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा प्रणाली और नरेंद्र नरेंद्रनाथ हरीश के बारे में इस प्रसंग में एक दूसरी बात हमारे मन में उठ रही है हरीश बलवान युवक था घर में सुंदरी पत्नी शिशु पुत्र तथा तो अन्य वस्त्र का अच्छा प्रबंध था दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास दो एक बार आते ही उसके मन में वैराग्य का भाव जग उठा उसका निष्कपट भाव एक निष्ठा तथा शांत स्वभाव देखकर श्री रामकृष्ण देव ने उसके प्रति प्रसन्न होकर उसे आश्रय दिया उस दिन से उनकी सेवा तथा ध्यान जब करते हुए हरीश दक्षिणेश्वर में ही अधिक समय बिताने लगा अपने अभिभावकों की तारना ससुराल का सादर आमंत्रण पत्नी का क्रंदन कुछ भी उसे विचलित नहीं कर सका वह किसी बात पर ध्यान न देकर प्रायः मौन धारण कर अपने गंतव्य मार्ग पर अग्रसर होने लगा श्री कृष्ण देव से उसके शांत और एकनिष्ठ स्वभाव की ओर हम लोगों की दृष्टि आकर्षित करने के लिए कभी कभी कहा करते थे जो यथार्थ रूप से मनुष्य है वे जीवित रहते हुए भी मृत के समान रहते हैं जैसे हरीश एक दिन समाचार आया गृहस्थी के सारे काम का छोड़कर साधन भजन में लग लगे रहने से हरीश के घर के लोग बहुत ही कष्ट पा रहे हैं और उसकी पत्नी बहुत दिनों से उसे न देखने के कारण शोक से अन्न जल छोड़ बैठी है यह सुनकर हरीश पूर्व शांत ही रहा परंतु श्री रामकृष्ण देव ने उनका मन जानने के लिए एकांत में बुलाकर उससे कहा तेरी पत्नी बहुत कातर होकर तुझे बुलाती है तो तू एक बार घर जाकर उसे देख क्यों नहीं आता उसे देखने वाला घर में कोई नहीं है हरीश की माता भी जीवित नहीं थी शायद इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने यह कहा उस पर थोड़ी दया दिखाने से हानि क्या है हरीश हाथ जोड़कर बोला महाराज दया दिखाने का स्थान वह नहीं है वैसे स्थान में दया करने पर माया मोह में अभिभूत होकर जीवन का प्रधान कर्तव्य भूल जाने की संभावना है आप मुझे वैसी आज्ञा न दें श्री रामकृष्णदेव उसकी बात पर बहुत प्रसन्न हुए इसके अनंतर हरीश की उन बातों का बीच बीच में उल्लेख कर उसके वैराग्य की प्रशंसा करते थे इसी प्रकार साधारण दैनिक कार्यों पर ध्यान रखकर हमारे अंतर के दोष गुण प्रज्ञात होने के विषय में श्री रामकृष्ण देव के संबंध में अनेक दृष्टांतों का उल्लेख किया जा सकता है निरंजन को बहुत अधिक घी खाते देख उन्होंने कहा था इतना घी क्यों खाता है क्या लोगों की बहू बेटी भगा ले जाएगा एक व्यक्ति बहुत सोता था इस कारण उस पर वे असंतुष्ट हुए थे चिकित्सा शास्त्र अध्ययन की प्रबल इच्छा के कारण एक दूसरे व्यक्ति ने उनका निषेध नहीं माना था इसलिए उन्होंने उनसे कहा कहा एक, -एक वासना का त्याग करेगा सो तो नहीं वासना जाल तू और भी बढ़ा रहा है इस तरह आध्यात्मिक उन्नति कैसे प्राप्त कर सकेगा अन्य प्रसंगों में भी इस प्रकार के अनेक दृष्टांत हमने इसके पूर्व समय समय पर पाठकों के सम्मुख उपस्थित किए हैं अतः इस संबंध में इतना कहना ही पर्याप्त है आश्रित व्यक्तियों के स्वभाव उपरोक्त उपायों की सहायता से परिज्ञात होकर उसके दोष भाग को धीरे धीरे परिवर्तित करने की चेष्टा मात्र करके ही श्री रामकृष्ण देव रुक नहीं जाते थे बल्कि वह उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ इसके बारे में भी बारंबार निरीक्षण करते थे इसके अतिरिक्त उस प्रकार के किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति का परिमाण जानने के लिए उन्हें एक विशेष उपाय का अवलंबन करते देखा जाता था वह उपाय यह था चतुर्थ कोई व्यक्ति जब पहले फल पहल उनके पास आता था उस समय उसमें जो श्रद्धा और भक्ति का भाव विद्यमान था वह भाव दिन पर दिन बढ़ रहा है या नहीं इस विषय में निरीक्षण करना श्री रामकृष्ण देव की एक रीति थी इस रीति के अनुसार वे कभी कभी उस व्यक्ति से यह पूछते थे कि वह उनकी स्वयं की आध्यात्मिक अवस्था या आचरण के संबंध में कहाँ तक समझ पाया है कभी उनकी सभी बातों पर वह पूर्णता विश्वास करता है या नहीं इस पर भी ध्यान रखते थे फिर कभी अपने संघ के जिन व्यक्तियों से घनिष्ठ संबंध रखने पर उसका भाव गंभीरता प्राप्त कर सकेगा उनसे वे उसका परिचय करा देते थे इस प्रकार उसे विभिन्न रीतियों से सहायता देते थे और जब तक वह व्यक्ति अपने हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से उन्हें संसार में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक आदर्श के प्रकाश रूप से ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता था तब तक उसके धर्म लाभ के विषय में निश्चिंत नहीं हो पाते थे